जैसे मिले हुए द्वारा मेरी बुद्धि को कर रहे हो मिले मिले में मिले मिले हुए हुए हुए हुए जैसे जैसे जैसे में नहीं है फिर भी मिले हो रहे हैं तो मिले हुए से वाक्यों द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित का कर रहे हो ऐसा कौन कह रहा है अर्जुन कह रहा है वास्तव में देखेंगे मिश्रण इसको भाष्यकार समझाते हैं यद्यपि भगवान विविधता स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं, पृथक पृथक रूप से कहने वाले हैं विवेचन करके कहने वाले हैं, मिली हुई बात को कहने वाले नहीं है यद्यपि भगवान विविधता विधायी यद्यपि भगवान स्पष्ट कहने वाले है फिर भी मुझ मंद बुद्धि को भगवत वाक्य प्रतिभा फिर भी मुझ बुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं मिले हुए जैसे प्रतीत होते हैं पेन का अर्थ उससे किससे मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं हो जाएगा क्या कैसा होगा इस श्लोक का कि मिले हुए से वाक्यो के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो तो यू लगाया है ना यहाँ पर मिले हुए से वाक्य और मोहित सा करना तो इसको आगे बताते हैं। है मोहाकना ही प्रवृत्ता ही कर सकू की क्योंकि आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए है ये कौन कह रहा है अर्जुन क्योंकि आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तू तो आप कैसे मोहित कर सकते हैं? मोहित कर सकते हैं क्या हाँ तो आप कैसे मोहित कर सकते हैं? अतो भ्रवीणी इसलिए मैं कहता हूँ मैं बुद्धि मोहस इवा मैं कि मेरी बुद्धि को मोहित जैसा कर रहे हो मोहित नहीं कर रहे हो बल्कि मोहित मोहित जैसा कर रहे हो मोहित के समान कर रहे हो ठीक है क्यों क्योंकि भगवान तो बुद्धि का मोह निवारण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं भगवान की प्रवृत्ति जो तो हुई है उपदेश देने के लिए क्यों हाँ अच्छा जी लगाइए तुम तो किन्तु आप भिन्न कर सको कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव यदि मानते हो लगाना किंतु यदि ले लेना ले पहले तुम यदि किंतु यदि आप किंतु यदि आप भिन्न विन मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव मानते हो किसका अनुष्ठान ज्ञान और कर्म हाँ ज्ञान और भिन्न भिन्न क्यों क्यों वो कहते हैं किए जाने वाले हैं किन्तु यदि आप भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव मानते हो किसको असम्भव मानते हो ज्ञान हाँ असम्भव मानते हो क्यों वो किसके द्वारा किए जाने वाले हैं लग जाएगा किंतु यदि तुम यदि किंतु यदि आप भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव मानते हो तत्र एवं सती तब ऐसा होने पर मतलब क्या है कि एक पुरुष से उनका अनुष्ठान नहीं कर सकता है भिन्न भिन्न अधिकारियों के द्वारा किए जाने योग्य है तो एक मनुष्य दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता है इसलिए अर्जुन बोलता है की तर एकम वो निश्चित उस एक का निश्चय करके कहिए है लगाएंगे तते, तते को बताते हैं तयो एकम एकम बुद्धिम तस से से लेना लेना लेना है है है है एक एक एक ना है ना ना क्या नहीं तो में आया वह एक वह वह एक तो तयो का भाष्यकार ने किया मतलब उन दोनों में वह एक उन दोनों में एक। और एकम दोनों श्लोक दो में आए हुए पद इसको समझाने के लिए भाष्यकाल लिखते हैं तयो उन दोनों में वह एक है एक कौन बुद्धि व कर्म बुद्धि अथवा कर्म यह बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुरूप अर्जुन के लिए उचित है बुद्धि अथवा कर्म या ही बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार बुद्धि के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार और अवस्था के अनुसार बुद्धि के अनुसार मतलब वो क्या समझ सकता है अर्जुन बुद्धि समझ सकता है या कर्म समझ सकता है और सामर्थ्य उसका सामर्थ क्या है मतलब उसको ज्ञान निष्ठा का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य उसमें है अथवा कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य उसमें है और अवस्था अवस्था मतलब स्थिति जैसे कि कोई बहुत वृद्ध हो वो कर्मानुष्ठान कर सकता है क्या हाँ तो ऐसे ही बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए उचित है ऐसा निश्चय करके वासे ब्रूही लगाइए इस पंक्तियों को यदि किंतु यदि आप भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना असंभव मानते हो ती तब ऐसा होने पर उन दोनों में उन दोनों में, में ज्ञान अथवा कर्म बुद्धि कर ज्ञान अथवा कर्म बुद्धि ज्ञान अथवा कर्म बुद्धि शक्ति और अवस्था के अनुसार यही अर्जुन के लिए उचित है यही अर्जुन के लिए उचित है ठीक है ऐसा निश्चय करके कहिए लग जाएगा मतलब बुद्धि शक्ति अवस्था अनुरूपम इधम एवं अर्जुन अस योग्यम बुद्धि शक्ति अथवा अवस्था के अनुरूप यही अर्जुन के लिए उचित है ऐसा निश्चय करके कहिए अहम श्रेय अपनी जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकू से क्या लिया है ज्ञान एन व कर्मणा ज्ञान अथवा कर्म से जिस ज्ञान अथवा कर्म से अन्य लगाया है ना या निस ज्ञान या कर्म में किसी एक से ज्ञान या कर्म में हाँ जिस ज्ञान या कर्म में किसी एक से या अन्यतर ज्ञान और कर्म से कह सकते हैं ना ज्ञान और कर्म किसी एक से मैं कल्याण को प्राप्त कर सकू आप का क्या अर्थ है अभी ये बताते हैं ये कहना चाहते हैं भाष्यकार ऐसा समझाना चाहते हैं कि कर्म निष्ठा के अंतर्गत भगवान ने ज्ञान को नहीं कहा है अलग अलग कहा है दो, दोनों को भगवान ने अलग अलग कहा है मिला करके नहीं कहा है कर्म निष्ठा के अंतर्गत ज्ञान निष्ठा को नहीं कहा है इसको समझाते हैं यदि ही करते क्योंकि क्योंकि यदि कर्मनिष्ठा में गौड़ रूप से भी भगवान ने ज्ञान कहा होता लगा यही यदि क्योंकि यदि भगवता ग तो लेना क्योंकि यदि भगवान ने कर्म निष्ठा में गौड़ रूप से भी ज्ञान कहा होता किस में कर्मनिष्ठा में कर्म निष्ठा अंतर के अंतर्गत ही यदि ज्ञान कहा होता उससे अलग ना कहा होता ही यदि क्योंकि यदि भगवान ने कर्मनिष्ठा में या कर्मनिष्ठा के अंतर्गत गौर रूप से भी ज्ञान को कहा होता तत्काल तो तयो एकम ग उन दोनों में एक को कहो यदि कर्म निष्ठा के अंतर्गत ज्ञान को कह देते तो दोनों का कथन हो जाता तो उनमें से एक को कहो वैसा प्रश्न होता नहीं होता। नहीं। वही है तरह तो तयो एकमवध उन दोनों में एक को कहो उन दोनों में एक को, को कहिए। इस प्रकार अर्जुन की एक विषय को ही सुनने की इच्छा कैसे होती कथन ऊपर है ना इस प्रकार अर्जुन की एक विषय को ही सुनने की इच्छा कैसे होती कथम है ना ऊपर मतलब कर्म निष्ठा के अंतर्गत ज्ञान को कह देते तो दोनों के ज्ञान भी कह दिया गया तो फिर अलग से कहते कहो हमको यदि हाँ। मिलाकर भगवान ने कहा होता समुचे कहा होता तो प्रसन्न नहीं होता उनकी लग रही है ही यदि क्योंकि यदि कर्म निष्ठा में गौरूप ही यदि भगवता क्योंकि यदि भगवान ने कर्म निष्ठा में गौर रूप से भी ज्ञान को कहा होता तो तो एक को तो उन दोनों में एक को कहिए इस प्रकार अर्जुन की एक विषय को ही सुनने की इच्छा कैसे होती अब आगे देखेंगे ही करते क्योंकि न ही है ना ही करते क्योंकि ज्ञान कर्मणो द्वयम न एव। देखना ज्ञान कर्म में ही कर सक्यू क्योंकि कर ज्ञान कर्मो क्योंकि ज्ञान कर्म में क्या है ज्ञान कर्मो कि ज्ञान ज्ञान कर्म में किसी एक को ही कहूंगा अन्यतर का दो कर में एक है ज्ञान कर्म में मैं अन्यतर को ही कहूंगा अर्थात ज्ञान कर्म में किसी एक को ही कहूंगा द्वयम ना एव है ना मतलब द्वयम ना एवकक्षी दोनों को कहूंगा ही नहीं दोनों को ऐसा भगवान ने कहा है क्या इती इती भगवता इति भगवता न उक्तम ऐसा भगवान, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है ऐसा भगवान ने कैसा भगवान ने नहीं कहा है कि ज्ञान और में मैं मैं एक ही कहूंगा दोनों को नहीं, कहुंगा। नहीं, कहुंगा। नहीं कहुंगा। दोनों को नहीं कहूंगा ऐसा भगवान ने नहीं कहा और यदि भगवान ऐसा कहते क्या कहते कि हम किसी एक को कहेंगे दोनों को तो अर्जुन को दोनों की प्राप्ति हो सकती थी तो दोनों की प्राप्ति नहीं होती तो फिर वो क्या कहता कि हमको एक कहिए कहने का तात्पर्य यह है भाष्यकार इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दोनों मिला करके मोक्ष के साधन नहीं हैं तो इसी बात को वो सम यदि कोई कहना चाहे मतलब यदि भगवान के प्रश्न का ऐसा अभिप्राय नहीं मतलब अर्जुन के प्रश्न का ऐसा अभिप्राय कोई नहीं निकाल सकता है कि भगवान ने समुचय कहा है भगवान ने क्या कहा है समुचे और उसको अर्जुन समझ नहीं सका है तो इसको कैसे समझे कि यदि कोई ऐसा कहे कि भगवान ने ऐसा कोई कह सकता है क्या कि भगवान ने यह कह दिया है कि मैं दोनों को नहीं कहूंगा एक को ही कहूंगा ऐसा कहा है क्या नहीं और यदि ऐसा भगवान कहते तो अर्जुन क्या समझता कि दोनों हमको नहीं बताएंगे तो एक एक, एक के लिए पसंद कर दो ऐसा माना जा सकता है क्या माना जा सकता है ऐसा नहीं, नहीं। क्योंकि भगवान ने तो कहा ही नहीं है ना यदि भगवान ने कहा होता कि हम तुमको दोनों नहीं कहेंगे एक ही कहेंगे तब तो फिर ये माना जाता कि दोनों अर्जुन को भगवान नहीं कह सकते थे इसलिए एक का प्रश्न किया और है तो वास्तव में समुचे है तो हाँ है तो वास्तव में समुचे पर भगवान ने दोनों को बताने के लिए मना कर दिया इसलिए एक को पूछा ऐसा माना जा सकता है क्योंकि भगवान ने वैसा ऐसा अपंक्ति लगाना पंक्ति लग जाएगी ही अर्थ है क्यूँकी ज्ञान कर्मो अन्यत्र बख्या ज्ञान करो में एक को ही कहूंगा हम्म यो अब श्यामी को जोड़ लेंगे दोनों को कहूंगा ही नहीं इति ना उत्तम ऐसा भगवान ने नहीं कहा है एन अर्थ जिससे आत्मना उभय प्राप्ति संभव मनमाना जिससे अपने लिए दोनों की प्राप्ति को असंभव मानने वाला अर्जुन एक की ही प्रार्थना करता एन मतलब जिससे यदि भगवान ने वैसा कहा होता तो जिससे आत्मना उभय प्राप्ति संभव अपने लिए दोनों की प्राप्ति को असंभव मानने वाला अर्जुन एक की ही प्रार्थना करता तो ऐसा तो नहीं मान सकते हाँ इसलिए आए समुच्चय किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है अर्थात समुच्चय मोक्ष का साधन या सिद्ध नहीं होता है आगे देखेंगे प्रश्न अनुरूपम यो प्रतिवचनम प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है प्रतिवचनम अस्ति। श्री भगवान लोके अस्मिन् दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञान कर्म लोके अस्मिन् कर्मयोग निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग मया अयोगन संख्या न कर्मयोगेन योगिनाघ कहते हैं पाप को अग किसे कहते हैं यहाँ नए तत्पुरुष समास नहीं है यह अर्जुन के लिए संबोधन है ना जैसे अपुत्र आया है ना कौमलिंग मनाया है अविद्यमान पुत्र वैसे ही अविद्यमान अघा यश से अविद्यमान अघा जिसका पाप विद्यमान अभ क्या पाप जिसका पाप भी विद्यमान नहीं है मतलब पाप रहित अनग का क्या अर्थ है पाप रहित या निष्पाप यदि नये तत्पुरुष समास करेंगे तो अनग का क्या अर्थ होगा पाप से भिन्न पाप से भिन्न क्या हो जाएगा खुंड हो जाएगा कुछ ऐसा तो हे निष्पाप अर्जुन अस्मिन लोके इस लोक में मया मैंने पूरा पूर्व काल में दुविधानोक्ता इस लोक में मैंने पूर्व काल में दो निष्ठाएं कही या ऐसा कर लेना अनग अनग के बाद मया का कर लेना हे निष्पाप अर्जुन मैंने अस्मिन लोके इस लोक में पूरा पूर्व काल में द्विधान निष्ठा प्रोक्ता दो प्रकार की निष्ठाएं कही मैंने इस लोक में पूर्व काल में दो निष्ठाए कही है कब कहीं है सृष्टि के आदि काले में है? यो ब्रह्मांडम पूर्वम जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की रचना करते हैं यो वही वेदांश प्रणोद तस्मय और जो उनको वेद ज्ञान प्रदान करते हैं वेद प्रदान करते हैं हम सृष्टि तो के आदि में भगवान तो रचना करके क्या करते हैं उनको ज्ञान भी प्रदान करते हैं तो सृष्टि के आदि में ही भगवान ने दो योग बता दिए ऐसा तो कौन कौन तो ये दो योग देखेंगे तो ज्ञान योग और कर्म योग तो ऐसा लगाना सांख्या नाम ज्ञान योग है ना निष्ठा शब्द आया है ना ऊपर तो संख्यों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा सांख्यों की योग? रोकता उक्ता स्त्रीलिंग है ना हाँ तो यहाँ पर क्या है किसको कहा है निष्ठा को कहा है मतलब सांख्यो की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को कहा है और योगी नाम योगी नाम करते कर्म योगी नाम मतलब कर्मयोगियों की, की और कर्मियों की कर्म कर्मयोग ने कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कहा है लग जाएगा सांख्यो की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को कहा है तथा कर्मियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा को कहा है अच्छा अलग अलग दो निष्ठाओं को भगवान ने पहले ही कह दिया है उसमें क्या बोला है बहुन में जनवान व्य तो चार्जुन तान नी न तो हो गए हैं उसको मैं जानता हूँ तू और एवं परम्परा प्राप्त राजस्व योगी तू परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान है तो सृष्टि के आदि में भगवान ने जो उपदेश किया है वो परम्परा से चल रहा है ऐसा अर्जुन को उपदेश किया है उसी समय कहा ऐसा नहीं उसके पहले से भी भगवान ने कहा सृष्टि के आदि में ही भगवान उपदेश करते हैं अर्जुन को फिर बता दिया उसी बात को अब देखना श्लोकेश्लोक में तो जो दो निष्ठाओं का उपदेश किया है किसके लिए उपदेश किया है सभी के लिए उपदेश नहीं किया है पशु पक्षी तो आचरण नहीं कर सकते और मनुष्यों में भी सभी मनुष्य आचरण नहीं कर सकते सभी अधिकारी नहीं है किसके लिए उपदेश किया तो त्रिवर्णिका नाम भाषाकार लिखते हैं त्रिवर्णिकों के लिए उपदेश किया किसके लिए त्रिवर्णिकों के लिए उपदेश किया है और त्रिवर्णिक कैसे होते हैं शास्त्र अनुष्ठानाधिकृता नाम शास्त्र मतलब शास्त्र अनुष्ठान है ना मतलब शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान के अधिकारी शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान का ज्ञान के अनुष्ठान करने के अधिकारी शास्त्रों शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान करने के अधिकारी त्रिवर्णिकों के लिए दो प्रकार की निष्ठा मैंने कही है लग जाएगा शास्त्र अनुष्ठान का क्या है शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान करने के अधिकारी ठीक है शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान करने के अधिकारी त्रिवर्णकों के लिए दो प्रकार की निष्ठा मैंने कही है दिविधा कर द्विप्रकारा निष्ठा कर स्थिति निष्ठा का क्या अर्थ है, है, है? ज्ञान योग से होने वाली स्थिति और कर्म योग से होने वाली स्थिति अब ध्यान देना जो निष्ठ होगा उसी की निष्ठा होगी जो कर्मयोग में लगेगा ना निष्ठ लगने वाला जो कर्मयोग निष्ठ होगा कर्म योग में लगेगा उसकी कर्मयोग निष्ठा होगी और जो ज्ञान योग होगा ज्ञान योग में लगेगा उसकी क्या होगी ज्ञान योग निष्ठा होगी निष्ठा मतलब स्थिति ज्ञान योग से होने वाली स्थिति और कर्म योग से होने वाली स्थिति निष्ठा कर उसका अर्थ क्या है अनुष्ठे तात्पर्य इसका मतलब है अनुष्ठेय अर्थ में तत्परता अनुष्ठेय अर्थ में अनुष्ठेय अर्थ क्या है कर्म और ज्ञान कर्म और तो कर्म और ज्ञान में तत्परता कर्म और ज्ञान में ध्यान देना जो जो व्यक्ति कर्म अनुष्ठान में लगा है उसको कहेंगे कर्म में तत्पर है कर्म में और जो ज्ञान के अनुष्ठान में लगा है उसे क्या कहेंगे ज्ञान में तो कोई कर्म तत्पर हुआ कोई ज्ञान तत्थपर और तत्पर से भावा तात्पर्य या तत्परता तो उसका जो भाव है ना उसको क्या कहेंगे तत्पर है न कर्मानुष्ठान में तात्पर्य जो तत्पर होगा लगा रहने वाला उसके भाव को क्या कहेंगे तात्पर्य तत्परता है ना ये नहीं सुन करके चुपचाप बैठ गए ऐसा नहीं उसमें तत्परता होनी चाहिए सतत अनुसंधान करना चाहिए ज्ञान का हाँ कर्म है तो वैसे ही करना हमेशा अकर्तित्व भाव से हमेशा करते रहना चाहिए ऐसे इस काम से सुना उसने निकाल लिया जिंदगी भर सुनते सुनते बीत जाता है कुछ होता नहीं इसीलिए कभी तो तत्परता नहीं होती है ना ऐसा ये देखिएगा ये देखेंगे भोजन करने जैसा होता है रोज खाते रहते हैं रोज सुनते रहते हैं लाभ भी मिलना चाहिए ना इसलिए बोला है अनुपर्यम अर्थ में तत्परता कर्म और ज्ञान में तत्परता ये पूरा अर्थ पूर्वम पूर्वम का क्या अर्थ है सृष्टि के आदि में के कब उपदेश किया सृष्टि के आदि में प्रजा सृष्टि प्रजा की रचना करके प्रजा दुखी है हाँ प्रजा की रचना करके तो अब ए, क्या कहेंगे हे निष्पाक अर्जुन मैंने इस लोक में के आदि प्रजा की रचना करते बल्कि ऐसा कहेंगे पूर्व काल में सृष्टि के आदि में मैंने इस्लोक में शास्त्रानुष्ठान के अधिकारी या कर्म और ज्ञान के अधिकारी सर्वणिक मनुष्यों के लिए दो प्रकार की निष्ठा का उपदेश किया था लगा लेंगे क्योंकि यह उपदेश तथा तो अभ्युदय निश्रेय प्राप्ति साधनम अच्छा अच्छा तो ये ध्यान देना माया है ना तो माया को समझाते हैं देखना तो ये कि ये इस उपदेश जो दो निष्ठा को उपदेश किया है दो निष्ठा कैसी है तो कहते हैं तासाम ताशाम से लेना त्रिवर्णिका नाम त्रिवर्णिक मनुष्यों के लिए अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति का साधन है अभ्युदय मतलब लौकिक उत्थान और निश्रेयस क्या है मोक्षिक उन्नति अभ्युदय और निश्रेयस का क्या है मोक्ष हाँ मतलब अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति का साधन अभ्युदय की प्राप्ति का साधन कर्म निष्ठा और उसका निश्रेयस की प्राप्ति का साधन ज्ञान हाँ निष्ठा तो उन मनुष्यों की अभ्युदय और निस््रेयस की प्राप्ति का साधन मतलब यही लोग अभ्युदय और निश्रेयस के अधिकारी है अनुसार देखा है नभ्युदय और निस््रेयस की प्राप्ति का साधन कौन है ये निष्ठाएं ठीक है ना अब देखना किसने कहा है भगवान ने तो देखा वो यहाँ पर है वेदार्थ संप्रदायम संप्रदायता वेदार्थ संप्रदाय का आविष्कार करने वाले या वेदार्थ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले वेदार्थ संप्रदाय समझते हैं वेद के अर्थ को वेद के अर्थ को समझाने वाला संप्रदाय वेद के अर्थ को समझाने वाला हाँ वेद वेद का अर्थ समझाता हो वेद का अर्थ यही वेद के, के अर्थ को समझाने वाला संप्रदाय वेद का तात्पर्य किसमें है कर्म और ज्ञान ठीक है मुख्य तो ज्ञान से ही मुख्य होता है पर दोनों को वेद बताते है न की वेदार्थ बोधक संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले वेदार्थ बोधक संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले मया मुझ सर्वज्ञ द्वारा मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा हे अनग अनग का अर्थ पर अपाप यहाँ भी अविद्यमान पापम ये या अविद्यमानी पापानी पाप सबसे नपुंसकलिंग है जब पाप का बोधक है और पापम अस्थि अश से अर्थ आदि जो अच्छ सूत्र है उससे मतवर अच्छ प्रत्यय करने से पुल्लिंग बनता है तो उसका क्या अर्थ होता है पाप करने वाला पाप वाला पापी व्यक्ति पापा यदि पुल्लिंग है वो तो पाप करने वाले व्यक्ति का बोधक है नपुंसकलिंग है तो पाप का बोधक है पापम अच्छा लग जाएगा अर्थ की निष्पाप अर्जुन सृष्टि के आदि में प्रजा की रचना करके इस लोक में मैंने प्रवर्णिक लोगों के प्रवर्णिक लोगों के और निष्प्रेस की प्राप्ति का साधन दो प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश किया ठीक है और विशेषण भगवान का किया हो गया बेदार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले अविष्कार करने वाले ऐसा अब लगाएंगे तत्कानिष्ठा तब तरह से वैसा होने पर जैसा भगवान ने कहा है ना वैसा होने पर या वैसा उपदेश होने पर वैसा उपदेश होने पर साधु विधा निष्ठा का वह दो प्रकार की निष्ठा कौन है वह दो प्रकार की निष्ठा कौन है इस पर कहते हैं ज्ञान योग संख्या नाम, संख्या नाम मतलब ज्ञानी नाम ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा ज्ञानियों की निष्ठा किससे होगी ज्ञान योग से ज्ञान योग से स्थिति आएगी और कर्मियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा यहाँ ज्ञान योग ज्ञान योगेन है ना तो ज्ञान यो योगा लिखिए थोड़ा युज्यते युज्यते अनेन युजते अनैन अनेन और एन कुछ भी लिख सकते हैं आप दोनों क्या युज्यते अनेन इति योग इसके द्वारा लगा जाए उसे क्या कहेंगे योग एन भी लिख सकते अन भी लिख सकते युज्यते एन इति योगा हा। जिसके द्वारा या जिस साधन के द्वारा लगा जाए उसे क्या कहते हैं योग एन, एन साधन एन। साधन किसका पुरुषार्थ का किसका साधन पुरुषार्थ का साधन तो जिस साधन के द्वारा लगा जाए उसे कहते हैं योग तो किस साधन के द्वारा व्यक्ति लगता है ज्ञान ज्ञान साधन के द्वारा हुआ कर्म साधन के द्वारा तो योग दोनों है कर्म भी योग है और ज्ञान भी क्या है योग है युद्धते न कुछ युद्ध योगा जिस साधन के द्वारा लगा जाए किसका साधन है पुरुषार्थ का साधन है उसे योग कहते हैं अच्छा आगे देखेंगे ज्ञान योग तो योग हो गया तो ज्ञान साधन है कि नहीं है हाँ तो ज्ञान भी साधन है योग करते साधन तो ज्ञानम एव योगा ज्ञान योगा कर्मचार समास हो गया है तेन का क्या अर्थ हुआ ज्ञान योगेन तो ज्ञान योगों ज्ञान योग से किसकी निष्ठा होगी संख्यों की किसकी इक... होगी हाँ संख्या का अर्थ यहाँ ज्ञानी है मतलब ज्ञान योग से संख्यों की निष्ठा होगी ज्ञानियों की निष्ठा होगी तेन का अर्थ अर्थ ज्ञान योगीन तेन का क्या अर्थ है और फिर क्या लिखा है संख्या नाम संख्य कौन ज्ञानी अर्थ होता है ना तो इसका संख्या नाम का व्याख्यान करते हैं आत्मात्म विषय विवेक ज्ञान बताम आत्मा तथा अनात्मा विषय के विवेक ज्ञान वाले आत्मा विषय और अनात्मा विषय हाँ मतलब निर्विशेष चिन्ह मात्र आत्मा है शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आदि से भिन्न क्या है आत्मा है और जो दृश्य जड़ पदार्थ अनात्मा है तो आत्मा तथा अनात्मा को विषय करने वाले कौन होगा विवेक उस विवेक ज्ञान से युक्त है आत्मा तथा अनात्मा विषय की विवेक ज्ञान वाले जिनको विवेक ज्ञान है कि ये आत्मा है ये अनात्मा है अब ये ज्ञान यदि हो जाए तो बहुत सारे सरपंचो से छुटकारा हो गया सब चीज क्या है फिर समस्या सब खत्म हो गई ना इसको न समझने का कारण सब समस्या खड़ी है जो तो आदमी भौतिक पदार्थों को एकत्रित करता है अब ये काम कर ले ले ले सब इसी के कारण समस्या है उसको समझ ले सब समस्या हल हो गयी बाहर किसी कोई चीज तो है आपको सुख दे नहीं सकती है आत्मा आत्मनात्म विषयक के विवेक ज्ञान वाले विवेक ज्ञान वाले कौन परम वंश परिव्राजक का नाम परम वंश सन्यासी कौन परम यही जो जहाँ पर सांख्य या ज्ञानी सब आता है तो भाष्यकार भगवान को यही लेना है तो परम वंश परिव्राजक ये, ये लेना है और कैसे परम वंश परिवराजक भाष्यकार को मान्य है तो ब्रह्मचर्याश्रम संन्यास का नाम जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास स्वीकार कर लिया है और जो बीच के सन्यास जो है भाष्यकार को अच्छा नहीं है उसका वर्णन करते ही नहीं हालांकि शास्त्र में सहमति है चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास ले लो चाहे बाद में ले लो कभी भी ले लो तो भास्करघार इसको पसंद करते हैं अच्छा क्योंकि जिसकी कोई ऐसाई नहीं होगी गृहस्थ आश्रम में क्यों जाएगा बहरादी तो की कमी होने से लोग गृहस्थ आश्रम करते हैं ऐसा ऐसा है अब देखिए तो कौन परमक अब देखना सन्यास स्वीकार करते हैं केवल वेश के ही सन्यासी ऐसी बात नहीं और क्या वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थान वेदांत विज्ञान के द्वारा परमात्मा वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले सुनिश्चित वेदांत विज्ञान के द्वारा वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले या सुनिश्चित जिन्होंने परमात्म रूप अर्थ का निश्चय कर लिया है परमात्म रूप अर्थ का निश्चय कर लिया है जिसको निश्चय करते अर्थ यहाँ पर निश्चयात्मक ज्ञान निश्चय का क्यार है हाँ मतलब जिनको परमात्म रूप अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया है तो वेदांत विज्ञान का अर्थ है वेदांत के अध्ययन के द्वारा क्या कहेंगे वेदांत के अध्ययन के द्वारा वेदांत के अध्ययन के द्वारा उसका सुनिश्चित अर्थ वाले वेदांत के अध्ययन के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले सुनिश्चित अर्थ वाले वेदांत के अध्ययन के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले जिनका अर्थ निश्चित हो गया है की सबका प्रतिपाद्य क्या है परमात्मा सुनिश्चित प्रतिपाद्य वाले भी कह सकते हैं वेदांत के अध्ययन के द्वारा सुनिश्चित प्रतिपाद्य वाले सुनिश्चित वेदांत का प्रतिपाद्य क्या है परमात्मा वेदांत का प्रतिपाद्य अर्थ क्या है हाँ ऐसे परम वंश परिवराजकों की निष्ठा कही गई ना तो परम वंश परिवराज कैसे होते हैं ब्रह्मण एव अवस्थिका नाम ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले किसमें स्थित रहने वाले वो ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं संसार में स्थित संसार में मन उनका जाता ही नहीं है उनके लिए संसार है ही नहीं सब ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में ही स्थित लोगों की निष्ठा कही गई है अब इसको दोबारा लगाएंगे इसी को ज्ञानम यो योगा ज्ञान योगा तीन ज्ञान योगे हैं इसको लगाइए संख्या नाम कर्त कहाँ तक है ब्रह्मण यो अवस्थिका नाम तक किया है ना तुमने संख्या नाम कर्त किया है आ, अब देखना भाष्यकार उपदेश तो बहुत अच्छा करते हैं वैसा वैराग्य हो तो उसका लाभ मिल सकता है बैराग्य की कमी है तो लाभ नहीं मिलेगा लाभ मिलेगा नहीं नहीं तो फिर बहुत अच्छा आनंद है फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ठीक ठीक भी देख करके समझ लो ये आत्मा है अनात्मा है सब हल हो गई जो आत्मा तो निरस्य आनंद रूप है जड़ संसार आनंद रूप नहीं आनंद रूप कौन है आत्मा है उसको ठीक ठीक समझ लो सब समस्या हल हो गई अब उससे ज्यादा सुख तो कोई संसारिक वस्तु में मिलेगा नहीं तो इसलिए जो है सन्यास तो हो जाते हैं हैं कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से ऐसी जगह रहो जहाँ कोई घर वाले पूछ न सकें और घर वालों को पता चल जाए वहाँ ऐसी जा, जगह भाग जाइए जहाँ जा को पता ही नहीं चले किसी संबंध में तरफ हो गया संन्यास ऐसा ऐसा है देखना और देखना हाँ और क्या सन्यास का मतलब ये है जब स्वीकार कर लिया सन्यास को तो ऐसे रहना चाहिए संख्या नाम लगाइए आत, आत्म अनात्म विषेयक है विवेक ज्ञान वाले है ब्रह्मचार्य आश्रम से ही संस स्वीकार करने वाले वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित अर्थ वाले वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित अर्थ ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले परम वंश प्राजक ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले परम की निष्ठा कही गई इनकी निष्ठा किससे होगी ज्ञान योग से ठीक है अध्ययन नहीं ब्रह्म से ही में ही स्थित रहने वाले अब वो स्थित रहने लगे ना निष्ठा होने पर स्थित रहने लगे ऐसा निष्ठा होने पर वो स्थित रहने लगे ये मतलब है सुनते मतलब वेदांत विज्ञान से या वेदांत के अध्ययन से वेदांत के अध्ययन से सुनिश्चित किए हुए अर्थ वाले सुनिश्चित किए हुए आगे। आगे। हाँ वेद तो उनका अर्थ सुनिश्चित हो गया वेदांत के सुनिश्चित अर्थ वाले ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले परम पर, पर की निष्ठा कही गई परम वंश सन्यासियों की निष्ठा कही गई है आगे देखना तो ये यहाँ यो लगा ये, ये है ना ब्रह्मचर्य समाध यो यो लगा दिया है ना तो वाद वाले उनको मान्य नहीं है सीधी बात है उनका वो हाँ वो अच्छा नहीं मानते है ये इनके मान्य नहीं आगे देखना कर्म योग ये जो सीधे छलंग लगाना है है है ना बढ़िया बहुत अच्छा है क्या लिया है कर्म नाम मतलब कर्मियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा को कहा कर्मियों की निष्ठा किससे होती है कर्म योग कर्मयोग हाँ ये कहा है अब देखेंगे यदि और यदि इतना बात जाओ यहाँ तक फिर कर दूँगा मैं वाराणसी के पंडित कहते हैं कथा प्रचलित है काशी में याद आद्य शंकराचार्य सब जगह सास सास करते हुए भी विचरण कर रहे थे काशी में उनको आना था तो वहाँ के पंडित भयपीत हो गए कि इन्होंने सबको परास्त कर दिया है उनको भी परास्त कर देंगे और काशी के पंडित ऐसे मान ऐसा मानते हैं कि काशी से जीत कर कोई जा नहीं सकता ऐसा वे कहते हैं अब तो उन्होंने सब अन्नपूर्णा से प्रार्थना की काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करना तो अन्नपूर्णा देवी अस्सी घाट पर अस्सी या दशा घाट पर कहते हैं कि कुछ रोगी का रूप बना करके बैठ गई वहाँ शंकराचार्य आये वो बहुत ज्यादा कुष्ठ से उसका शरीर बिकृत था क्या कड़ा कड़ा तो ऐसा क्या पीप निकलती है ना ऐसा कटा कटा और देखिये कुष्ठ रोगी शंकराचार्य के करे ऐसा हुआ अन्नपूर्णा कहते है की कोई भेद बुद्धि का तुम्हारे में भेद बुद्धि कैसे आ गई क्या क्या है शंकराचार्य तो ने सोचा जहाँ वो ही इतने विद्वान है तो काशी के पंडित ऐसे कहते हैं शंकराचार्य के सामने तो उनका कोई विकल्प था भी नहीं बड़े भारी सब विद्वान थे देखिए आगे वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं नातूची रखनी है ना ऐसा कहानी कहते हैं जो भी हो ऐसा कहते हैं काफी लोग शंकर विजय में ऐसा कुछ नहीं है ना हैं शंकर विजय में भी होगा भी तो ऐसी बात सुन लिखी जाएगी तो विजय नाम दे रखा है ना विजय नाम दे रखा है भगवान जाने तो वहां ऐसा कहते हैं अब देखेंगे हाँ तो उनका विकल्प कोई नहीं था बहुत बड़े महापुरुष थे पाठ अपना यदि चाहें यदि एक पुरुष यान एक पुरुष के द्वारा क्या यदि और यदि एक पुरुष के द्वारा एक के एक पुरुषार्थ के लिए या एक प्रयोजन के लिए ज्ञान और कर्म को मिला कर अनुष्ठान करने अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा भगवान का अभिप्राय द्वारा लगाएंगे क्या यदि और यदि एक पुरुष के द्वारा एक प्रयोजन के लिए किसी एक प्रयोजन के लिए ज्ञान अथवा कर्म को मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए इस मुख्यवादी का अभिप्राय है और यदि एक पुरुष के द्वारा एक प्रयोजन के लिए ज्ञान अथवा कर्म को मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा भगवान का अभिप्राय भगवता इष्टम है ना इष्टम का सब अभिप्रायम ऐसा भगवान का अभिप्राय गीता सुतम गीता में कहा गया होता अथवा आगे कहा जाने वाला होता अभी तक कहा गया होता अथवा आगे कहा जाने वाला होता अच्छा वेदेश सुक्तम वाह मतलब अथवा अथवा वेदों में कहा गया होता अथवा में कहा गया होता हाँ वाह को वेदों के साथ खींचेंगे गीताशु के साथ नहीं, नहीं। अथवा वेदों में कहा गया होता पंक्ति लगती है यदि एक पुरुष के द्वारा एक प्रयोजन के लिए ज्ञान और कर्म को मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए भगवा, ऐसा भगवान को का अभिप्राय ऐसा भगवान का या ऐसा समझना भगवान के द्वारा ऐसा अभिप्राय भगवान के द्वारा है ना भगवान के द्वारा ऐसा विप्राय गीता में कहा गया होता अथवा गीता में आगे कहा जाने वाला होता वक्ष है अथवा आगे कहा जाने वाला होता या वेदों में कहा गया होता या वह वेदी सूक्तम तो तो जोड़ लेना यहाँ यहा पर शरण में आए हुए प्री अर्जुन के लिए उपसंन्याय करते हैं शरण में आए हुए और प्री अर्जुन के लिए विशिष्ट है ना विशिष्ट भिन्न कार्य अलग अलग है ए, अलग अलग भिन्न पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को क्यों कहते समझना भिन्न भिन्न विशिष्ट अधिकारियों द्वारा क्या कहेंगे भिन्न भिन्न हाँ भिन्न भिन्न विशिष्ट अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को क्यों कहते मतलब यदि मिलाकर करना भगवान को मान्य होता तो फिर अलग अलग कहते वो नहीं। तो अलग अलग का है इसका मतलब मिलाकर करना उनको मान्य नहीं है मतलब मिलाकर करने का उपदेश ना तो उन्होंने किया है ही आगे करेंगे लग जाएगा मतलब भिन्न-भिन्न विशिष्ट पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान निष्ठा और क्रम निष्ठा को कैसे कहते कथम है ना हाँ भिन्न भिन्न विशिष्ट अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले ही ज्ञान निष्ठा और क्रम निष्ठा को कैसे कहते अब देखें यदि पुनः पुनः यदि यदि देखना पुनः यदि भगवता कल्पेत है ना वाक्य की समाप्ति में पुनः यदि इति इस प्रकार भगवता मतम कल्पेत इस प्रकार भगवान के अभिप्राय की, की कल्पना करें ये सब भी जो समुच्चयवाद समुच्चय सिद्ध नहीं है इसी के लिए कहते हैं कि पुनः यदि ऐसा इति भगवता मतम कल्पेत ऐसे भगवान के मत की कल्पना करें कैसे कि अर्जुना ज्ञानम या कर्म सत्ता की अर्जुन ने की अर्जुन ज्ञान और कर्म को सुनकर के स्वयं ही दोनों का अनुष्ठान कर लेगा कौन अर्जुन की अर्जुन ज्ञान और कर्म दोनों को सुनकर के स्वयं ही दोनों का अनुष्ठान कर लेगा किंतु अन्य लोगों के लिए किंतु अन्य लोगों के लिए ज्ञान और कर्म भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ऐसा कहूंगा किंतु अन्य लोगों के लिए भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठे ज्ञान और कर्म को कहूंगा बात आ रही समझ में अर्जुन तो दोनों को करेगा और अन्य लोगों के लिए क्या मैं बताऊंगा कि ज्ञान निष्ठा को दूसरा व्यक्ति करेगा कर्म निष्ठा को और अर्जुन के लिए दोनों तो यदि ऐसा भगवान कहे तो भगवान पर होंगे क्या नहीं, नहीं। हाँ। तो यही कहते हैं पुनः यदि ऐसे भगवान के विपरीत की कल्पना करते है की अर्जुन ज्ञान और कर्म दोनों को सुन करके स्वयं ही उनका अनुष्ठान कर लेगा किन्तु अन्य लोगों के लिए भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ज्ञान और कर्म को कहूंगा या अन्य मनुष्यों के द्वारा ज्ञान और कर्म भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठे या ऐसा कहूंगा लग जाएगा ये मत्थ, इस मत की कल्पना करें तो कदाकत है तो मतलब वैसा मानने पर रागद्वेष भगवान रागद्वेष वाले भूत तथा कल्पित होंगे एक मिनट तो रागद्वेष वाले तो समझना तो रागद्वेष वाले तथा अप्रमाण भूत भगवान की कल्पना करनी पड़ेगी तो क्या कल्पना करनी पड़ेगी कि भगवान कैसे हैं? है अर्जुन को कुछ और बताया दूसरे को कुछ और बताया वैसा होने से अप्रमाण भूत हो जाएंगे अप्रमाण भूत करते तो रागतवेश अप्रमाण भूत भगवान की कल्पना करनी होगी ठीक है क्या तथा अयुक्तम और वह अयुक्त है वह उचित तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है की अर्जुन के लिए कुछ और हो दूसरे के लिए कुछ और हो ऐसा नहीं हो सकता है पंक्ति लगाएंगे तस्मात इसलिए कया यदि वो युक्त होता तब तो समुचया सिद्ध हो जाता है ना पर वैसा उचित नहीं है इस करते उस कारण से कया अपि युक्तिया किसी भी युक्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञान समुच्चय याना कर्म का समुच्चय सिद्ध? उस, उस सिद्ध नहीं होता है अब लगाना अर्जुन यद अर्जुन के लिए जो कहा ऐसा लगाना कर्मणो बुद्धस्व कर्म से बुद्धि कर्म से कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता कर्म के की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठ ऐसा लगाना अर्जुन अर्जुन के लिए जो कहा क्या कहा कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता क्या और वह मत स्थित है या वह मत सिद्ध है वह मत कौन सा मत कर्मणो बुद्धि कर्म से बुद्धि की श्रेष्ठता सिद्ध है क्यों अनिराकरणाथ क्यूँकी उसका निराकरण नहीं किया गया जो काना यदि जैसी शेष कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन यदि भगवान को कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ माने नहीं होती तो उसका निराकरण भगवान करते आगे आगे निराकरण नहीं किया इसका मतलब को कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ माने हैं अब देखेंगे अब आगे लगाना क्या भिन्ना पुरुषा अनुत्वना भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्व अनुत्वचना ज्ञान निष्ठाया संयासी नाम एवं अनुष्ठेयत्व लगाता हूँ पंक्ति क्या भिन्न पुरुष अनु बचना और भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुठेय कहे जाने से किसे ज्ञान और और भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनु कहे जाने से तब्या ज्ञान निष्ठाया उस ज्ञान निष्ठा का सन्यासियों के द्वारा ही अनुत्व है अनुठेय कौन ज्ञान निष्ठा नहीं यहाँ पर अनुन तो अनुत्व किसका नहीं किसके द्वारा पंक्ति तो लगाना और भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय कहे जाने के कारण सन्यासियों के लिए ही ज्ञान निष्ठा का अनुठेयत्व है ऐसा कर लेना सन्यासियों के लिए ही ज्ञान निष्ठा का सन्यासी नाम एवं तथ्य ज्ञान निष्ठा या अनुष्ठेयत्व प्लस सन्यासियों के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा अनुष्ठेय है सन्यासियों के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा लग जाएगा और भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय कहे जाने के कारण किसको भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठे कहा है ज्ञान कर्म को और भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय कहे जाने से वह सन्यासियों के द्वारा ही वह ज्ञान निष्ठा अनुष्ठे है तस्या से ज्ञान निष्ठा या लेना है बाद क्या काट दो? इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ अब देखेंगे आगे एवं एवं भगवता अनुमत गम्य थे ऐसा ही भगवान का अभिप्राय है या ज्ञात होता है ऐसा ही भगवान का अभिप्राय है या ज्ञात होता है लगाना चा बंधन कारण माम कर्मण एव निजी ऐसा लगाना हाँ बंधन के कारण क्या बंधन कारण कर्मण और बंधन के कारण क्या है कर्म आया था ना विद्या क्या नही नहीं नहीं नि, यहां जो उद्धृत था ना कर्मणा बद्ध थे जंतु कर्मणाबद्ध थे जंतु आया था ना कि जीव जो है कर्म से बंधन में आता है परसों का विद्या मुख्य थे ऐसा जो था तो ध्यान देना मोक्ष का कारण तो वह ज्ञान और बंधन का कारण क्या है कर्म क्या बंधन कारण है जैसी और बंधन के कारण कर्म में ही मुझे लगाते हो आया इति इसी ऐसा समझ करके दुखी मन वाले विषण मनसम है ना ऐसा समझ करके दुखी मन वाले ठीक है और कर्म न आरभ है की कर्म को नहीं करूंगा कर्म को नहीं करूंगा कि एवं मनवानम ऐसा मानने वाले ऐसा मानने वाले अर्जुनम आलक्ष अर्जुन को देखकर भगवान आ भगवान ने कहा दोबारा लगाना और बंधन के कारण कर्म में ही मुझे लगाते हो ऐसा समझकर दुखी मनवा ऐसा समझकर कर दुखी मनवा ले कर्म न आरभे कर्म नहीं करूंगा इसी एवं मनवानम ऐसा मानने वाले अर्जुनम आलक्ष अर्जुन को देखकर कर भगवान आ भगवान ने कहा ठीक तो क्या कहा न ना कर्म नाम अब देखना अर्जुन तो युद्ध से उपरफ हो चुका है ना एक बार तभी कर्म नहीं करूंगा ऐसा मानने वाला कहा अथवा ज्ञान कर्म निष्ठा जो परस्पर विरोधा ज्ञान निष्ठा तो और कर्म निष्ठा का अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर में विरोध होने के कारण यदि परस्पर में विरोध है तो एक पुरुष दोनों का अनुष्ठान कर सकता है एक काल में यदि अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर में विरोध होने के कारण एक पुरुष के द्वारा एक काल में अनुष्ठान असंभव होने पर एक पुरुष के द्वारा किसका अनुष्ठान ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का एक पुरुष के द्वारा युग पर अनुष्ठान असंभव होने पर इतने तरह अनपेक्ष की, की अपेक्षा ना करके ही एक दूसरे की एक दूसरे की अपेक्षा ना करके ही उनका पुरस्कार हेतुत्व प्राप्त होने पर किसका ज्ञान हो कर्म का ये शंका इसी उठाई गई है मतलब एक दूसरे की अपेक्षा न करके दोनों मोक्ष हेतु है कौन ज्ञान मतलब यहाँ पर कर्म भी मोक्ष का हेतु जैसे ज्ञान मोक्ष का हेतु वैसे ही कर्म भी मोक्ष का उठाई गई है कि विरोध होने दोनों तो नहीं कर सकता है इसलिए क्या है कि एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले दोनों का ही पुरुषार्थ हेतुत्व प्राप्त होने पर इतने इतना अनपेक्ष ज्ञान कर्म निष्ठा ऐसा जोड़ लेना इतने इतना एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दोनों का ही मोक्ष हेतुत्व प्राप्त होने पर पुरुषार्थ हेतुत्व क्या अर्थ किसका ज्ञान निष्ठा हो हाँ पुरुषार्थ हेतु का पुरुषार्थ का हेतु कौन ज्ञान कर्म तो उनका क्या होगा पुरुषार्थ हेतु तो पंक्ति लगाना आता है ना ये ये शंका हुई ना कि दोनों का मोक्ष हेतु तो प्राप्त है ये शंका हुई और इसका समाधान कल दिया जाएगा कल तो ये बताएं समाधान में उसका सार यही है की साक्षात मोक्ष का हेतु तो ज्ञान ही है मोक्ष का हेतु तो और कर्म निष्ठा को जो मोक्ष का साधन कहा जाता है वो ज्ञान के द्वारा कहा जाता है दोनों नहीं है ऐसा कल समझाएंगे ओम फोन मैडम <laughs>